उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति प्रकृति पुरुष रूप संपूर्ण जगत को धारण करती है जैसे प्रथम बीज से मूल तने और शाखा आदि सहित विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है फिर उसी वृक्ष से अन्यान्य बीज प्रकट होते हैं और उन बीजों से भी पहले ही जैसे वृक्ष उत्पन्न होते रहते हैं उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रकृति से महत्तत्व आदि उत्पन्न होते हैं फिर उनसे देवता आदि प्रकट होते हैं देवताओं से उनके पुत्र और उन पुत्रों के भी पुत्र होते रहते हैं जैसे एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष उत्पन्न होने पर पहले वृक्ष की कोई हानि नहीं होती उसी प्रकार नूतन भूतों की सृष्टि से भूतों का ह्रास नहीं होता जैसे समीपवर्ती होने मात्र से आकाश और काल आदि भी वृक्ष के कारण हैं उसी प्रकार भगवान श्री हरि स्वयं विकृत न होते हुए ही संपूर्ण विश्व के कारण होते हैं जैसे धान के बीज में जड़ नाल पत्ते अंकुर कांड कोप फूल दूध चावल भूसी और कन सभी रहते हैं तथा अंकुरित होने के योग्य कारण सामग्री पात्र प्रकट हो जाते हैं उसी प्रकार भिन्न-भिन्न कर्मों में देव आदि सभी शरीर स्थित रहते हैं तथा कारणभूत श्री विष्णु शक्ति का सहारा पाकर प्रकट हो जाते हैं वे भगवान विष्णु परब्रह्म हैं उन्हीं से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है वही जगत स्वरूप हैं तथा उन्हीं में इस जगत का लय होगा वे परब्रह्म और परम धाम स्वरूप हैं सत् और असत् भी वे ही हैं वे ही परम पद हैं यह संपूर्ण चराचर जगत उनसे भिन्न नहीं है वे ही अव्याकृत मूल प्रकृति और व्याकृत जगत स्वरूप हैं यह सब कुछ उन्हीं में लय होता और उन्हीं के आधार पर स्थित रहता है वे ही क्रियाओं के कर्ता यजमान हैं उन्हीं का यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है यज्ञ और उसके फल भी वेही हैं युग आदि सब कुछ उन्हीं से प्रवृत्त होता है उन स्त्री हरी से भिन्न कुछ भी नहीं है लोमहरषण जी कहते हैं आकाश में शशumar गोह के आकार में जो भगवान का तारामय स्वरूप है उसके पूक्ष भाग में ध्रुव की स्थिति है ध्रुव स्वयं अपनी परिधि में भ्रमण करते हुए सूर्य चंद्र आदि अन्य ग्रहों को भी घुमाते हैं ध्रुव के घूमने पर उनके साथ ही समस्त नक्षत्र चक्र की भांति घूमने लगते हैं सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र और ग्रह ये सभी वायुमय डोरी से ध्रुव में बंधे हुए हैं शिशुमार के आकार का आकाश में जो तारामय रूप बताया गया है उसके आधार परम धाम स्वरूप साक्षात भगवान नारायण हैं जो शिशुमार के हृदय देश में स्थित हैं देवता असुर और मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत भगवान नारायण के ही आधार पर टिका हुआ है सूर्य आठ महीनों में अपनी किरणों द्वारा रसात्मक जल का संग्रह करते हैं और उसे वर्षाकाल में वर्षा देते हैं उस वृष्टि के जल से अन्न पैदा होता है और अन्न से संपूर्ण जगत का भरण पोषण होता है सूर्य अपनी तीखी किरणों से जगत का जल लेकर उसके द्वारा चंद्रमा की पुष्टि करते हैं धूम अग्नि और वायु रूप मेघों में स्थापित किया हुआ जल अपवष्ट नहीं होता अतएव मेघों को अभ्र कहते हैं वायु की प्रेरणा से मेघस्थ जल पृथ्वी पर गिरता है नदी समुद्र पृथ्वी तथा प्राणियों के शरीर से निकला हुआ यह चार प्रकार के जल सूर्य अपनी किरणों द्वारा ग्रहण करते हैं और उन्हीं को समय पर बरसाते हैं इसके सिवा वे आकाश गंगा के जल को भी लेकर उसे बादलों में स्थापित किए बिना ही शीघ्र पृथ्वी पर वर्षा देते हैं उस जल का स्पर्श होने से मनुष्य के पाप पंख धुल जाते हैं जिससे वह नरक में नहीं पड़ता यह दिव्य स्नान माना गया है कृतिका आदि विषम नक्षत्रों में सूर्य के दिखाई देते हुए आकाश से जो जल गिरता है उसे दिग्गजों द्वारा फेंका हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए इसी प्रकार भरणी आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में सूर्य के दिखाई देते हुए आकाश से जो जल गिरता है वह भी आकाश गंगा का ही जल है जिसे सूर्य की किरणें तत्काल ले आकर बरसाती हैं यह दोनों ही प्रकार का जल अत्यंत पवित्र और मनुष्यों का पाप दूर करने वाला है आकाश गंगा के जल का स्पर्श दिव्य स्नान है बादलों के द्वारा जो जल की वर्षा होती है वह प्राणियों के जीवन के लिए सब प्रकार के अन्न आदि की पुष्टि करती है अतः वह जल अमृत माना गया है उसके द्वारा अत्यंत पुष्ट हुई सब प्रकार की औषधियां फलती हैं पक्ति एवं प्रजा के उपभोग में आती हैं उन औषधियों से शास्त्रदर्शी मनुष्य प्रतिदिन विहित यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं को तृप्त करते हैं इस प्रकार यज्ञ वेद ब्राह्मण आदि वर्ण संपूर्ण देवता पशु भूत गण तथा स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत ये सब वृष्ट के द्वारा ही धारण किए गए हैं वृष्ट सूर्य के द्वारा होती है सूर्य के आधार ध्रुव ध्रुव के शिशुमार चक्र तथा शिशुमार चक्र के आश्रय साक्षात भगवान नारायण हैं वे च सुमार चक्र के हृदय देश में स्थित हैं वे ही संपूर्ण भूतों के आदि पालक तथा सनातन प्रभु हैं मुनिवरों इस प्रकार मैंने पृथ्वी समुद्र आदि से युक्त ब्रह्मांड का वर्णन किया अब और क्या सुनना चाहते हो तीर्थ वर्णन मुनियों ने कहा धर्म के ज्ञाता सूत जी पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ और मंदिर हैं उनका वर्णन कीजिए इस समय हमारे मन में उन्हीं का वर्णन सुनने की इच्छा है लोमहरषण जी बोले जिसके हाथ पैर और मन काबू में हों तथा जिसमें विद्या तप और कीर्ति हो वह मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है पुरुष का शुद्ध मन शुद्ध वाणी तथा वश में की हुई इंद्रियां ये शारीरिक तीर्थ हैं जो स्वर्ग का मार्ग सूचित करती हैं भीतर का दूषित चित्त तीर्थ स्थान से शुद्ध नहीं होता जिसका अंतःकरण दूषित है जो दंभ में रुचि रखता है तथा जिसकी इंद्रियां चंचल हैं उसे तीर्थ दान व्रत और आश्रम भी पवित्र नहीं कर सकते मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में करके जहां-जहां निवास करता है वहीं-वहीं कुरुक्षेत्र वहीं प्रयाग और पुष्कर आदि तीर्थ वास करने लगते हैं भजवरों अब मैं पृथ्वी के पवित्र तीर्थों और मंदिरों का संक्षेप में वर्णन आरंभ करता हूं सुनो पुष्कर नैमिषारण्य प्रयाग धर्मारण्य धेनुक चंपकाराण्य सैंधवाण्य मगधारण्य दंडकाराण्य गया प्रभास श्री तीर्थ कनकहल भृगुतुंग हण्याच भीमरण्य कुशस्थली लोहाकुल केदार मंदराण्य महाबल कोटि तीर्थ रूप तीर्थ शूकर चक्र तीर्थ योग तीर्थ सोम तीर्थ साखोटक कोकामुक बदरी शैल तुंगकूट अस्कंद आश्रम अग्निपथ पंचसिक धर्मोदभौ बंद प्रमोचन गंगाद्वार पंचकूट मध्यकेसर चक्रप्रभ मतंग कुशदंड भ्रष्टाकुंड विष्णुतीर्थ सर्वकामिक तीर्थ, सर्व तीर्थ मत्स्यतिल ब्रह्मकुंड वहिनीकुंड सत्यपद चतुः श्रोत चतुः शृंग द्वादश धार मानस स्थूल शृंग स्थूल दंड, उर्वसी, लोकुपाल, मनुवर, सोमशैल, सदाप्रभ, मेरुकुंड, सोमावि सेचनतीर्थ, महाश्रोत, कोटरक, पंचदहार, तृधार, सप्तधार, एकदहार, अमरकंटक, शालग्राम,